महाभारत शांति पर्व त्रिशतमोध्याय सांख्य और योग का अंतर बतलाते हुए योग मार्ग के स्वरूप साधन फल और प्रभाव का वर्णन युधिष्ठिर युधिष्ठिर्वाच सांख्य योगे च मेंतात वक्त तव तब धर्मज सर्वतम सतम युधिष्ठि ने पूछातात धर्म कुरुश्रेष्ठ सांख्य और योग में क्या अंतर है यह बताने की कृपा करें क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है भीष्माच सांख्यम प्रसंस योगा योगम द्विजात वनती कारणम श्रेष्ठ स्वपक्षोद भावना भावनाय भिष्म जी ने कहा युधिष्ठिर सांख्य के विद्वान सांख्य की और योग के ज्ञाता द्विज योग की प्रशंसा करते हैं दोनों ही अपने अपने पक्ष की उत्कृष्टता सूचित करने के लिए उत्तमोत्तम युक्तियों का प्रतिपादन करते हैं अन स्वर कथम मुख्य शत्रुकर्षण वदंति कारण श्रैष्ठम योग्य मनीषि सत्रुशुधन योग के मनुष्य विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता बताते हुए यह युक्ति उपस्थित करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी भी मुक्ति किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है अतः मोक्षदाता ईश्वर की सत्ता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए वदंत कारण विज्ञा गति सर्वाविरक्तो विरक्त यम स देहा सुचेद नाथा एक हाप्राज्ञा सांख्ये वै मोक्ष दर्शन सांख्य के मानने वाले महाज्ञानी द्विज मोक्ष का युक्ति युक्त कारण इस प्रकार बताते हैं सब प्रकार की गतियों को जानकर विषयों से विरक्त हो जाता है वही देह त्याग के अनंतर मुक्त होता है यह बात स्पष्ट रूप से सबके समझ में आ सकती है दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं स्वपक्ष कारणम ग्राह्यम समय वचनम हितम सृष्टान भी मतम ग्राह्यम श्रेष्ठ सम्मत अपने अपने पक्ष में युक्त युक्त कारण ग्राह्य होता है तथा तो सिद्धांत के अनुकूल हितकारक कारक वचन मानने योग्य समझा जाता है श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम जैसे लोगों को श्रेष्ठ पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए प्रत्यक्ष हेतव योग्रभिश्चया उभय चैते मते तत्व ममता योग के प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और सांख्यमता शास्त्र प्रमाण पर ही विश्वास करते हैं तात ये दोनों ही मत मुझे तात्विक ज्ञान पड़ते हैं उभे चे मते सम यथा शास्त्रम यथाशास्त्रता परमा गतिम् नरेश्वर इन दोनों मतों का श्रेष्ठ पुरुषों ने आदर किया है इन दोनों ही मतों को जानकर शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए तो वे परम गति की प्राप्ति करा सकते हैं तुल्यम शौचम तपोयुक्त दया भूते सुचान घता धारण तुल्यम दर्शनम न बाहर भीतर की पवित्रता तप प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि नियम दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार किए गए हैं केवल उनके दर्शनों में अर्थात पद्धतियों में समानता नहीं है युधिष्ठिवाच यदि तुल्यम व्रतम शौचम दया चात्र तथा न तुल्यम दर्शनम कस्मा तन में युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि इन दोनों मतों में उत्तम व्रत बाहर भीतर की पवित्रता और दया समान है एवं दोनों का परिणाम भी एक ही है तो इनके दर्शन में समानता क्यों नहीं है यह मुझे बताइए भीष्मगम मोहम तथा स्नेह काम क्रोधम च केवल योगा छिवा तत्दोषा तो पंचायता प्राप्नुवंति तत् मिश्र ने कहा युदिष्ठिर योगी पुरुष केवल योग बल से राग मोह स्नेह काम और क्रोध इन पांच दोषों का मूल छेद करके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं यथा निम स्थूला जालम छिवा पुनर्जलम प्राप्त तथा योगा तत्पदम्बीत कलमसाह जैसे बड़े बड़े और मोटे मत्स्य जाल को काट कर फिर जल में समा जाते हैं उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्म पद को प्राप्त करते हैं गुराम तथा वागुण छित्वा बलवंतोंथा मृगाम मार्ग विमुक्ता सर्वंधन लोभजा तथा राजधना बलान्विता योगा परम मग्छंती विमल शिवम राजन इसी प्रकार जैसे बलवान मृग जाल तोड़कर सारे बंधनों से मुक्त हो निर्विघ्न मार्ग पर चले जाते हैं वैसे ही योग बल से संपन्न योगी पुरुष लोभजन सब बंधनों को तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं अबलाश मृगा राजन वा तथा परे विन शि न संदेह तोग बला नरेश्वर जैसे निर्बल मृग तथा दूसरे पशु जाल में पड़कर ने संदेह नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार योग बल से रहित मनुष्य की भी दशा होती है बलहीनाशिकौंते यम गता झटा वतम गति राजेंद्र जोगा तदवदुर्ला कुंती कुंतिनंदन राजेन्द्र जैसे निर्बल मत्स्य जाल में फंसकर वध को प्राप्त होते हैं वही दशा योग बल से सर्वथा रहित मनुष्यों की भी होती है यथा च चगुना सूक्ष्म मरिंदम तत्साहप्य मुच्यंते चलान्वता कर्मजैर्बंधन तदवद योगा परप अबला नश्यंते मुच्यंते चलान्विता शत्रुदमन जैसे निर्बल पक्षी सूक्ष्म जाल में फंसकर बंधन को प्राप्त हो अपने प्राण खो देते हैं और बलवान पक्षी जाल तोड़कर उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार कर्मजनित बंधनों से बंधे हुए निर्बल योगी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं किंतु परम योग बल से संपन्न योगी सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं अल्पक यथाराजन्ब्सा्यति दुर्बल आक्रांत इंधनए स्थूल योगो बल प्रभो राजन जैसे अल्प होने के कारण दुर्बल अग्नि पर बड़े बड़े मोटे ईंधन रख देने से वह जलने के बजाय बुझ जाती है प्रभो उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के भार से दबकर नष्ट हो जाता है सए च यदा राजन बन्त बल पुनः समीरण ग्षिप्रम दहेत कृष्णा मही पपी मही, पप, मही राजन वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है तब संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है तद्वजात बलो योगी दीप्त तेजा महाबल अंत काल इवादित्य कृष्ण संसोष ये जन जगत इसी तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह उद्दीप्त तेज से संपन्न और महान शक्तिशाली हो जाता है तब वह जैसे प्रलय कालीन सूर्य समस्त जगत को सुखा डालता है वैसे ही समस्त रागादिदोषों का नाश कर देता है दुर्बलश्चा राजोतथाते नर बलहीन तथा योग हीयते वश राज जैसे दुर्बल मनुष्य पानी के वेग से बह जाता है उसी तरह दुर्बल योगी विवश होकर विषयों की ओर खींच जाता है तदेव स म महास्रोतो विष्टिवार योग व्यूहते परंतु जल के उसी महान स्रोत को जैसे गजराज रोक देता है अर्थात उसमें नहीं बहता उसी प्रकार योग का महान बल पाकर योगी भी उन सभी बहुसंख्यक विषयों को अवरुद्ध कर देता है अर्थात उनके प्रवाह में नहीं बहता देवान महाभूतान कु नंदन योग शक्ति सम्पन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति ऋषि देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं उनमें ऐसा करने की सामर्थ्य आ जाती है न ना यमो नातक क्रोधो न ना मृत्युम अभिक्रम ईशते निपते सर्व योगश्यामितजस नरेश्वर अमित तेजस्वी योगी पर क्रोध में भरे हुए यमराज अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाले मृत्यु का भी शासन नहीं चलता है आत्मा चहस्राणी बहूनी भरत योग्या तय महिम चरेत भरतश्रेष्ठ योगी योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सबके द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है प्राप्या पुनस्ोग्रम तपश्चरे संक्षिपे तात वह उन शरीरों द्वारा विषयों का सेवन और उग्र तपस्या भी करता है तदनंतर अपनी तेजों में किरणों को समेट लेने वाले सूर्य की भांति सभी रूपों को अपने में लीन कर लेता है बलस्थस्या बंधने सस् पार्थिव विमोक्ष प्रभु विष्णु संशय पृथ्वीनाथ बलवान योगी बंधनों को तोड़ने में समर्थ होता है उसमें अपने को मुक्त करने की पुनः शक्ति आ जाती है इसमें तनिक भी संशय नहीं है बला योग प्राप्त हिम यही विषापति निदर्शनार्थम वक्षामी च पुनः स्थ प्रजापाल नरेश मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा। करूँगा आत्मनसा धारणा प्रतिभा विभोदान सूक्ष्मी भरत शव प्रभो भरत श्रेष्ठ आत्म समाधि के लिए जो धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाता हूँ सुनो अप्रमत्था धनबी लक्ष्यम हंसे समात युक्त सम्यक तथा योगी मोक्ष प्राप्तोच जैसे सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके बाण चलाने पर लक्ष्य को अवश्य भिन्न डालता है उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है स्नेह पुर्ण यथा पात्र मन आधाय निश्चल पुरुषो युक्त आरोहे सोपान मान युक्त मानस युक्त आत्मा जो गलम करोत्यम अलमात्माना करो पृथ्वीनाथ जैसे सिर पर रखे हुए तेल से भरे पात्र की ओर मन को स्थिर भाव से लगाए रखने वाला पुरुष एकाग्रचित्त हो सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता उसी तरह योगी भी योग युक्त होकर जब आत्मा को परमात्मा में स्थिर करता है उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल तथा अचल सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है यहाँ च नाम कौंते कर्णधार महावगता शीघ्रं नएत पार्थिव सत्तम तदात्त्म सम युक्त योगीन तत्व दुर्गमं स्थानी हिवादेशमं नृप कुंती कुमार निपश्रेष्ठ जैसे सावधान नाविक समुद्र में पड़ी हुई नौका को शीघ्र ही किनारे पर लगा देता है उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर इस देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान अर्थात परम धाम को प्राप्त होता है सारथिश्च यथाशु दसु सी नृत्यासु धन पुरश तथा नृपति योगी धारण सामनेसु परम लक्ष्यमुक्तवासुग पुष प्रबराजन जिस तरह अत्यंत सावधान रहने वाला सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोड़कर धनुर्धर योद्धा को तुरंत ही अभिषे स्थान पर पहुंचा देता है वैसे ही धारणाओं में एकाग्र हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए भाती शीघ्र परम पद को प्राप्त हो जाता है प्रवेश आत्मनिचात्मान जो गिठ तो योचल हम पापम हंसे पुनेता पदमापनो तिशोर जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थिर करके अचल हो जाता है वह अपने पाप को नष्ट कर देता है और पवित्र पुरुषों को प्राप्त होने वाला अविनाशी पद पदको पालेता है नाभ्या कंठे च शीर्षे चुते वक्ष पार्श्वो दर्शन श्रवणे चापे घ्राणे चा मृत विक्रम स्थाने श्वेते योग योगी महावृत सहित आत्मना सूक्ष्मत्मा युग सम्यम पते स श्रमचल प्रख्यम कर्म दग्ध्वाशुभाशुभ भाश्व उत्तम विमुचत अमित पराक्रमी नरेश योग के महान व्रत में एकाग्र रहने वाला जो योगी नाभी कंठ मस्तक हृदय वक्षस्थल पार्श्वभाग नेत्र और नासिका आदि स्थानों में धारणा के द्वारा सूक्ष्म आत्मा को परमात्मा के साथ भलीभांति संयुक्त करता है वह यदि इच्छा करे तो अपने पर्वताकार विशाल शुभा शुभ कर्मों को शीघ्र ही भत्म करके उत्तम योग का आश्रय देकर मुक्त हो जाता है यदि आहारा कृदृशा कृ कान जिच भारत योगी बलम अवापनोति तद भवान भक्त युधिष्ठिर ने पूछा भरत नंदन योगी कैसे आहार करके और किन किन को जीत कर योग शक्ति प्राप्त कर लेता है यह आप मुझे बताने की कृपा करें भीष्म कणाणाम भक्षण युक्त पिण्य चारत स्नेहां वर्जते युक्तो योगी बलम अवापन या जी ने कहा भरत जो धान की खुदी और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग कर देता है उसी योगी को योग बल की प्राप्ति होती है भुंजानो एकाहारो विशुद्धात्मा योगी बलम आप अब आप नुयात शत्रु जमन जो दीर्घ तक एक समय जौ का रूखा दलिया खाता है वह योगी होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है। अप मिश्रा योगी इव अवाप जो योगी दुग्ध मिश्रित जल को दिन में एक बार पीता है फिर पंद्रह दिनों में एक बार पीता है तत्पश्चात एक महीने में एक ऋतु में और एक वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है उसको योग शक्ति प्राप्त होती है अखंडम अभी वसम सत्यम मनुजेश्वर उपोष्य सम्यक शुद्धात्मा योगी बलम वाप नया नरेश्वर जो लगातार जीवन भर के लिए मांस नहीं खाता है और विधिपूर्वक उत्तम व्रत का पालन करके अपने अंतकरण को शुद्ध बना लेता है वह योगी भी योग शक्ति प्राप्त कर लेता है काम जिता तथा क्रोधम शीतोष्ण वर्षमेव भय शोकम तथा श्वास पौरुषाविया आरतिम दुर्जयांव घोरा तृष्णा च पार्थिव स्पर्श्रा तथा दीपियंति महात्मा सूक्ष्मत्म वीतरागा महाप्राजा ध्यानाध्ययन संपदा पृथ्वीनाथ निपश्रेष्ठ काम क्रोध सर्दी गर्मी वर्षा भय शोक श्वास मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय दुर्जय असंतोष घोर तृष्णा स्पर्श निद्रा तथा दुर्जय आलस्य को जीतकर वीतराग महान एवं उत्तम बुद्धि से युक्त महात्मा योगी स्वाध्याय तथा ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है दुर्गस्वतपंथा मतलब ब्राह्मणा विपस्ता य कषिद्षेमेडअ अभरत शव वरश्रेष्ठ विद्वां ब्राह्मणों ने योग के इस मार्ग को दुर्गम माना है कोई विरला भी कोई विरला ही इस मार्ग को कुशल कुशलपूर्वक तय कर सकता है यहा कषिवल घोर बहुसर्प सरीसृप स्वभ्रम्तौन तो च दुर्गम बहुकंटक अभक्त अटभिप्रा दाव दग्धम तथा दावदाणेमपते योग येज क्षेमण पर बहुदोषो सृत जैसे कोई कोई बिरला नवयुवक ही अनेकानेक सर्पों तथा भिछु आदि से भरे हुए गड्ढों और बहुत से कांटों वाले जल शून्य दुर्गम एवं घोर वन में सकुशल यात्रा कर सकता है तथा जहाँ भोजन मिलना असंभव है जिसमें प्राय जंगल ही जंगल पड़ता है जहाँ के वृक्ष दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं तथा जो चोर डाकों से भरा हुआ है ऐसे मार्ग को सकुशल तय कर सकता है उसी प्रकार योग मार्ग का आश्रय लेकर कोई बिरला ही उस पर कुशलपूर्वक चल पाता है क्योंकि वह बहुत से दोषों अर्थरा कठिनाइयों से भरा हुआ बताया गया है सुस्थेयम क्षुर्धाराशोनित ही पते धारणा योगस् दुस्थेयम अकृतात्म भी पृथ्वी छुरी की तीखी धार पर कोई सुखपूर्वक खड़ा रह सकता है किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थिर रहना नितांत कठिन है विपन्ना धारणास्ता नयंते न शुभाम गति नेत्रहीनायथानावः पुरुषारणवीन तात नरेश्वर जैसे समुद्र में बिना नाभिक की नाव मनुष्यों को पार नहीं लगा सकती उसी प्रकार यदि योग की धारणाएँ सिद्ध न हुई तो वे शुभ गति की प्राप्ति नहीं करा सकती यस्तषति धारणासु धारणा विधि मरण जन्म दुःखम चुखम च विमुंचती कुी नंदन जो विधिपूर्वक योग की धारणाओं में स्थिर रहता है वह जन्म मृत्यु दुःख और सुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है नानाशास्त्रे सुनिष्पन्नमोगे स्वेदम उदाहत पर मैंने तुम्हें योग विषय नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है योग साधना का जो जो कृत्य है वह द्विजातियों के लिए ही निश्चित किया गया है अर्थात उन्हीं का उसमें अधिकार है परम ही तद ब्रह्म मह महात्मन ब्रह्मांडम संवरदम च विष्णु भव चर्म च सदानन च्रह्मपुत्र महानुभा तमस् कष्ट सुमहद्रज तत्व विशुद्ध प्रकृति परां चुद्धि चवीं वरुण से पत्नी तेजस्त सोमह तारादीपं खे विम सतानुरगात शैलाश कृष्णादेष घोरा नदीश सर्वान्वना घना च गंधर्वसंगान् पुरषा श्रियच्च परस्परं प्राप्य महान् महात्मा विशेषयोगी न चिदा मुक्त योग्य सिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर महान ब्रह्म परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है अथवा वह अपने योग बल से भगवान ब्रह्मा वरदायक विष्णु महादेव जी धर्म छह मुखो वाले कार्तिकेय ब्रह्मा जी के महानुभाव पुत्र सनकादि कष्टदायक समोगुण महान रजोगुण विशुद्ध सत्वगुण मूल प्रकृति वरुण पत्नी देवी, संपूर्ण तेज महान धैर्य ताराओं सहित आकाश में प्रकाशित होने वाले निर्मल तारापति चंद्रमा विश्व देव नाग पितर संपूर्ण पर्वत भयंकर समुद्र संपूर्ण नदी समुदाय वन मेघ नाग वृक्ष यक्ष दिशा गंधर्वगण गं, समस्त पुरुष और स्त्री इनमें से प्रत्येक के पास पहुंचकर उसके भीतर प्रवेश कर सकता है कथा चेयम नृवते प्रसक्ता देवे महावीर योगी स सर्वान्न अभिभूय मर्त्यान नारायण आत्मा कुरु ते महात्मा नरेश्वर महान बल और बुद्धि से संपन्न परमात्मा से संबंध रखने वाली यह कल्याणमयी में वार्ता मैंने प्रसंग वस्तु में सुनाई है योग सिद्ध महात्मा पुरुष सब मनुष्य से ऊपर उठकर नारायण स्वरूप हो जाता है और संकल्प मात्र से सृष्टि करने लगता है इति स्त्री महाभारत शांत परमढ़ी मोक्ष धर्म परमढ़ी योग विधौ त्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में योग विधि विषयक तीन सौ व अध्याय पूरा हुआ